श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्ताईस सत्ताईस अक्टूबर अठारह सौ पचासी पंडित का अहंकार पाप तथा पुण्य श्री रामकृष्ण ने डॉक्टर से फिर कहा देखो अहंकार के बिना गये ज्ञान नहीं होता मनुष्य मुक्त तभी होता है जब मैं दूर हो जाता है मैं और मेरा यही अज्ञान है तुम और तुम्हारा यही ज्ञान है जो सच्चा भक्त है वह कहता है हे ईश्वर तुम ही करता हो तुम ही सब कुछ कर रहे हो मैं तो बस यंत्र ही हूँ मुझसे जैसा कराते हो मैं वैसा ही करता हूँ यह सब धन तुम्हारा है ऐश्वर्य तुम्हारा है संसार तुम्हारा है तुम्हारा ही घर परिवार है मेरा कुछ भी नहीं मैं दास हूँ तुम्हारी जैसी आज्ञा होगी उसी के अनुसार सेवा करने का मेरा अधिकार है जिन लोगों ने थोड़ी सी पुस्तकें पढ़ी है, उनमें अहंकार समा जाता है काली कृष्ण ठाकुर के साथ ईश्वरी बातें हुई थी उसने कहा वह सब मुझे मालूम है मैंने कहा जो दिल्ली हो आया है क्या वह कहता फिरता है कि मैं दिल्ली हो आया मैं दिल्ली हो आया क्या उसे इसके लिए घमंड हो सकता है जो बाबू है क्या वह कहता फिरता है मैं बाबू हूँ शाम बचूँ वे काली कृष्ण ठाकुर आपको बहुत मानते हैं श्री रामकिंत कृष्ण अजय क्या कहूँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक भंगिन को क्या ही अहंकार था उसकी देह में दो एक घने थे वह जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से दो एक आदमी उसकी बगल से निकल रहे थे भंगिन ने उनसे कहा अय हट जा तब फिर दूसरे आदमियों के अहंकार की बात क्या कहूँ श्याम बसु महाराज जब ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर पाप का दंड कैसा श्री राम कृष्ण तुम्हारी तो सुनार की सी बुद्धि है नरेंद्र सुनार की बुद्धि अर्थात कैलकुलेटिंग बनियाई बुद्धि श्री राम कृष्ण अरे भाई तो आम खा ले और प्रसन्न हो जा बगीचे में कितने सौ पेड़ हैं कितने हजार डालियां हैं कितने कोटि पत्ते हैं इन सब के हिसाब से तुझे क्या काम तू तो आम खाने के लिए आया है आम खा जा, शाम बसु से। तुम्हें इस संसार में में मनुष्य का शरीर प्राप्ति की साधना करने के के लिए मिला है। ईश्वर पाद पद्मों में किस तरह भक्ति हो, उसी की चेष्टा करो तुम्हें इन सब वृथा बातों से क्या मतलब फिलॉसफी दर्शन शास्त्र लेकर विचार करने से तुम्हारा क्या होगा देखो आध पांव शराब से ही तुम्हें नशा होता है फिर शराब वाले की दुकान में कितने मन शराब है इसका हिसाब लगा कर क्या करोगे डॉक्टर और ईश्वर की शराब अनंत है कुछ पता ही नहीं कि कितनी है श्री रामकृष्ण श्याम बसु से ईश्वर को आम मुख्तारी क्यों नहीं दे देते उस पर सारा भार छोड़ दो अच्छे आदमी को अगर कोई भार दे दे तो क्या वह कभी अन्याय कर सकता है पाप का दंड वे देंगे या नहीं यह वे जाने डॉक्टर उनके मन में क्या है यह वे जाने आदमी हिसाब लगाकर क्या कहेगा वे हिसाब से परे हैं श्री रामकृष्ण श्याम बसु से तुम कलकत्ते वाले बस यही एक राग अलापते हो तुम लोग यही कहा करते हो ईश्वर में पक्षपात है क्योंकि एक को उन्होंने सुख में रखा है और दूसरे को दुख में ये मूर्ख खुद जैसे हैं उनके स्वयं के भीतर जैसा है वैसा ही यह ईश्वर के भीतर भी देखते हैं हेम दक्षिणेश्वर जाया करता था मुलाकात होने पर ही मुझसे कहता था क्यों भट्टाचार्य महाशय संसार में एक ही वस्तु है मान क्यों मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है यह इने गिने लोग ही कहते हैं